परमार्थ प्रसंग 109 सौ या अदृष्ट पर निर्भर होकर बैठे रहने से कुछ भी काम नहीं करते बनता। और कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती इससे मनुष्य उल्टा हीन वीर्य और तामसिक हो उठता है और वह अधोगति को प्राप्त करता है लोग खुद की कमी और गलतियों से असफल होते हैं और दोष मरते हैं दैव या अदृष्ट या ग्रह के फेरे के सिर पर खुद की असावधानी से ठोकर खाकर या फैर फिसलकर गिर पड़ने पर दोष दिया जाता है जमीन को सभी काम प्रायः स्वयं की साधना पर निर्भर है देव नाम की यदि कोई चीज हो जिसे हम समझते हैं कि वह हमारे उद्देश्य प्राप्ति में बाधक है तो पुरुषकार प्रयत्न के द्वारा अपने अंतर्निह शक्तियों को जगाकर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी तभी तो तुम मनुष्य हो ऐसा होने पर देखोगे कि देव भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा है देव ही यदि एकमात्र बलवान हो तो फिर धर्म अधर्म, पाप पुण्य, परम शक्ति नाम की कोई चीज ही न रहे क्योंकि जब सब देव ही करता है तो फिर मैं उनके लिए उत्तरदायी ही नहीं मैं तो लाचार होकर परिचालित होता हूँ यह भाव रहते हुए मनुष्य क्रमशः जड़त्व को प्राप्त होता है कभी भी उठ नहीं सकता आशा तक नहीं कर सकता कि वह कभी भी मुक्त होगा अतः वह स्वयं को दुर्बल सोचते हुए अधोगति प्राप्त करता है और पाप पंक में अधिकाधिक डूबता जाता है 110 मैं अवश्य होकर सब करता हूँ मैं यंत्र हूँ वे यंत्री हैं, ऐसा कहना उसी को शोभा देता है जो ईश्वरीक्षच्छा के साथ स्वयं की इच्छा को एक कर सका है ऐसा एक परम भक्त ही कह सकता है जो परमेश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं जानता उसका पैर कभी बेताल नहीं गिरता न उसके द्वारा कोई बुरा काम होता है उसके हृदय में अदम्य शक्ति और अनुप्रेरणा भरी रहती है जिससे वह कभी निराश नहीं होता सुख में या दुख में कभी भी विचलित नहीं होता उसका ना हम ना हम तू ही तू ही भाव सदा जागृत रहता है उसके निकट लाभालय लाव, जय, सभी समान हो जाते हैं जो कार्य जिस समय करने का हो उसमें उसी समय दत्त चित्त होकर समस्त मन प्राण पूर्वक लग जाओ चाहे जितने बाधा विघ्न आए उनकी और लक्ष न करो ऐसा करने पर देखोगे कि वे बाधा विघ्न ही प्रकारांतर से तुम्हारे सहायक बन गए सब समय क्या मन के अनुकूल हवा मिलती है सब कामों को निपटा कर गृहस्थी की एक प्रकार की सुव्यवस्था करके तब निश्चिंत मन से ईश्वर आराधना आराधना में लगूंगा। ऐसा जो सोचता है उसकी अवस्था उसी अजाने के समान है जो समुद्र स्नान के लिए जाकर वहाँ की भयानक लहरों को देख और डर सोचता है कि लहरें जब कुछ शांत हो जाएगी तब पानी में उतरा जाएगा उसके आजीवन बैठे रहने पर भी लहरें शांत ना होगी और उसका स्नान भी नहीं होगा समुद्र में लहरें सदा ही रहेंगी साहस से कूदकर और लहरों से जूझकर ही स्नान कर लेना पड़ता है इस संसार समुद्र में भी ठीक उसी तरह लहरों के साथ जूझते रहने पर भी भगवान का नाम लेना और साधन भजन आराधना आदि करना होगा सुयोग सुविधा की मार्ग प्रतीक्षा करते हुए हाथ पैर खींचकर बैठे रहने से किसी समय भी आशा पूर्ण न होगी